पृथ्वी ग्रह एक झरो का 36वां भाग पौधे जीवों के हजारों अन्य प्रजातियों के प्राथमिक आवास स्थल हैं। अनेक जीव पौधों के ऊपर नीचे और उनके अंदर रहते हैं पौधे जीवों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हैं पौधे जीवों को भोजन की खोज के लिए भी स्थान प्रदान करते हैं आवास के रूप में पौधे जलवायु को बदलते रहते हैं छोटे स्तर पर पौधे जीवों को तापमान और हवा से बचाकर उन्हें छाया प्रदान करते हैं बृहद स्तर पर वर्षा वन जैसे क्षेत्रों में पौधे पृथ्वी की सतह के विशाल भाग की वायुमंडलीय आर्द्रता को परिवर्तित करके वर्षा के पैटर्न को बदल सकते हैं। हमारे जीवन में पौधे पौधे हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। पौधे न केवल भोजन और आवास बल्कि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली अनेक वस्तुओं जैसे भोजन रेशे और औषधियों आदि के स्रोत हैं। पौधे हमारी आवश्यकता की कुछ ऊर्जा की आपूर्ति भी करते हैं। भारत सहित विश्व के अधिकतर भागों में गरीब लोगों के लिए अपना भोजन बनाने और ऊष्मा के प्राथमिक स्रोत के रूप में लकड़ी महत्वपूर्ण संसाधन है आज हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे कोयला प्राकृतिक गैस और गैसोलीन भी लाखों वर्ष पूर्व के जीवित पौधों के ही अवशेष हैं। बिना पौधे और उनके उत्पादों के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते यदि हम भोजन और अन्य स्रोतों के लिए भी अन्य वैकल्पिक स्रोत खोज ले और पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त हो जाए तब हम 11 वर्षों में ही ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने के कारण जीवित नहीं रह पाएंगे विश्व के अनेक भागों में तीव्र गति से हो रहा वनों का विनाश पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है खतरा केवल इसलिए नहीं है कि वनों के उत्पाद में ऑक्सीजन प्रमुख है सदियों से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने के अलावा वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखने के कुंड का भी काम करते हैं। वनों के कटने के कारण पौधों के कम होने से पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोखी जाने के अलावा वायुमंडल में लकड़ी के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का शामिल होना भी चिंता का विषय है वैश्विक स्तर पर तीव्र गति से औद्योगिकरण होने के परिणामस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है वनों की अव्यवस्थित कटाई की भयावहता को और बढ़ा रही है